शिवपुराण रुद्र सहिता देवता बोले शिवलोक में निवास करने वाली देवी उमे जगदंबे सदा शिव शिवप्रिय दुर्गे महेश्वरी हम आपको नमस्कार करते हैं आप पावन शांत स्वरूप श्री शक्ति हैं परम पावन पुष्टि हैं अव्यक्त प्रकृति और महत तत्व ये आपके ही रूप है हम भक्तिपूर्वक आपको नमस्कार करते हैं आप कल्याणमय शिवा हैं आपके हाथ भी कल्याणकारी है आप शुद्ध स्थूल सूक्ष्म और सबका परम आश्रय हैं अंतर्विद्या और सुविद्या से अत्यंत प्रसन्न रहने वाली आप देवी को हम प्रणाम करते हैं आप श्रद्धा हैं आप धृती हैं आप श्री हैं और आप ही सब में व्याप्त रहने वाली देवी हैं आप ही सूर्य की किरणें हैं और आप ही अपने प्रपंच को प्रकाशित करने वाली हैं ब्रह्मांड रूप शरीर में और जगत के जीवों में रहकर जो ब्रह्मा से लेकर तृण पर्यंत संपूर्ण जगत की पुष्टि करती है उन आदि देवी को हम नमस्कार करते हैं आप ही वेद माता गायत्री हैं आप ही सावित्री और सरस्वती हैं आप ही संपूर्ण जगत के लिए वार्ता नामक वृत्ति हैं और आप ही धर्म स्वरूपा वेदत्रयी हैं आप ही संपूर्ण भूतों में निद्रा बनकर रहती हैं उनकी क्षुधा और तृप्ति भी आप ही हैं आप ही तृष्णा कांति छवि तुष्टि और सदा संपूर्ण आनंद को देने वाली हैं आप ही पुण्यकर्ताओं के यहाँ लक्ष्मी बनकर रहती हैं और आप ही पापियों के घर सदा ज्येष्ठा लक्ष्मी की बड़ी बहन दरिद्रता के रूप में वास करती हैं आप ही संपूर्ण जगत की शांति हैं आप ही धारण करने वाली धात्री एवं प्राणों का पोषण करने वाली शक्ति हैं आप ही पांचों भूतों के सार तत्व को प्रकट करने वाली तत्वस्वरूपा हैं आप ही नितिज्ञों की नीति तथा व्यवसाय रूपणी हैं आप ही सामवेद की गीति हैं आप ही ग्रंथी हैं आप ही यजुर्मंत्रों की आहुति हैं ऋग्वेद की मात्रा तथा अथर्वेद की परम गति भी आप ही हैं जो प्राणियों के नाक कान नेत्र मुख भुजा वक्षस्थल और हृदय में धृति रूप से स्थित हो सदा ही उनके लिए सुख का विस्तार करती हैं जो निद्रा के रूप में संसार के लोगों को अत्यंत सुबह प्रतीत होती है वे देवी उमा जगत की स्थिति एवं पालन के लिए हम सब पर प्रसन्न हो इस प्रकार जगत जन ने सतीसात महेश्वरी उमा की स्तुति करके अपने हृदय में विशुद्ध प्रेम लिए वे सब देवता उनके दर्शन की इच्छा से वहाँ खड़े हो गए